आत दखत कर दे तू अब लट्ठा अधूरा होने ही वाला है पूरा हज से गुजर जा तू हद कर दे सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुड मॉर्निंग सर आप लेट हैं सॉरी सर बहुत जरूरी काम था जरूरी काम इससे भी जरूरी uh, आज मेरा आज आज आज क्या क्या मेरा जन्मदिन है सर हो oh. हैप्पी बर्थडे थैंक यू सर घर पे मम्मी पर आरती उतारी होगी केक के लिए केक, लिए चॉकलेट वाला. सर हर साल मैं अपने जन्मदिन जन्मदिन पर पर क्या? लेट आते हैं? <laughs> नहीं sir. हर साल मैं अपने पर करता <laughs> बैठिए ना किसी की जिंदगी आपकी वजह से रक्तदान करें सोचिए मत करके देखिए अच्छा लगता है नमस्कार आप सुन रेडियो नाइन पॉइंट आज ब्लड डोनेशन का एक विशेष कैंप आयोजन किया गया है जिसके बारे में हम डॉक्टर अंशु जी से हम सुनेंगे ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमें ये मौका मिला इस तरीके का कैंप ऑर्गेनाइज करने का और बीके जो बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्लड को कलेक्ट करने का और ज़रूरतमंदों को देने का उसके लिए धन्यवाद के लिए हमारे पास कोई भी शब्द नहीं है आप हमारे साथ रहे और हमारे साथ मिल के इतना हमें सहयोग प्रदान किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और आम जन से भी मैं ये आग्रह करती हूँ कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीवन देती है जब कभी भी हमें कोई परेशानी होती है या हम एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी चीज ऐसी भी दुर्घटना हो जाती है जिसमें हमें अचानक से ब्लड की आवश्यकता होती है तब हमें उसकी अहमियत का पता चलता है तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि जब भी मौका लगे हमें अपना खून रोगियों के लिए देना चाहिए और यदि हमारा रेयर ब्लड ग्रुप है तो हमें अपना नाम अपना फ़ोन नंबर नोट करा देना चाहिए ताकि जब भी आवश्यकता हो हम उसको दे सकें और इस पुनीत कार्य के अलावा हमारे पास कोई भी अन्य सेवा का कार्य और हो तो हमें वो करना चाहिए मैं आप फिर से आप सभी को आह्वान करती हूं कि आप जहां कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप हो आप डोनेट करें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अंशु मैडम। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको बहुत खुशी है कि ब्रह्मा कुमारी सौर ब्लड डोनेशन का जो ये कैंप हो रहा है इसके लिए आपने बहुत ही अच्छे भावनाएं व्यक्त की और साथ ही आपने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम के लिए हमें सपोर्ट करे आप सुन रहे हैं सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन। मधुबन, 90.4 सुनते रहिए, रहिए। मुस्कुराते अनिता गुप्ता भी हमारे साथ हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनके विचार सादर नमन में युवा विकास कौशल प्रकोष्ठ की समन्वयक और हिंदी विभागाध्यक्ष रक्तदान महादान कहते हैं की भगीरथ एक होता है लेकिन उसकी लाई हुई गंगा का आनंद और आस्वादन सभी करते हैं मैं सबसे पहले तो बीके की संस्थान को सादर धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी और औरणी हूं कि वह इस पुनित कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और सामाजिक सरोकारों से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ते हैं मेरा आप सभी से बहुत ही विनम्र आग्रह है निवेदन है कि आप जिन सभी ने जिन सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने और राजकीय और निजी महाविद्यालयों ने रक्तदान के इस पुनीत अवसर पर सहयोग किया है उसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी इसी पुण्य को आगे बढ़ाते रहें और रक्त की एक एक बूंद को हम जरूरतमंद को देते रहें ताकि आने वाले भविष्य का पीढ़ी जो सुनहरा सपना है और जो युवा पीढ़ी है उसका भविष्य बच सके हमारी जो नई चेतना है वो बच सके इसी के लिए सादर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार जी राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष किशोर माली आज जो भी हमारे प्रोग्राम वाला ब्लड डोनेशन वाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर और हमारे बिक्के वाले भाई भी यहाँ पे है और बहुत ही हो रहा है और ब्लड डोनेशन अभी लगभग फिफ्टी फाइव से अब वो हुआ है आपने भी ब्लड डोनेशन किया है हाँ जी बिल्कुल मैंने भी किया अच्छा कई हमारे युवा साथी हैं उनको डर लगता है तो आप उनके लिए क्या कहेंगे आपको भी डर नहीं लगा क्यों? नहीं डर नहीं लगा हम उनको मोटिवेट करेंगे और और करवाएँगे नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा हो रहा है कार्यक्रम हमारा किशोर माली बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मेरा नाम नरेश कुमार मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हमारी पूरी टीम ने पंडित दीनदयाल जयंती के उप उपलक्ष्य में पूरी कॉलेज में एक नेतृत्व करते हुए इसका ब्लड डोनेशन किया है और इस कैंप में कहना मतलब बहुत अच्छा मजा भी आया और सभी साथी हमारे जो भी टीम के मेम्बर थे उन एकदम बहुत बहुत, बहुत भाग लिया हाँ अपनी इच्छा से और डोनेशन देने में भाग लिया और इसके अंतर्गत हमारे कॉलेज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव संयुक्त ने भी सब बच्चों को मोटिवेट किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्त को दान दी, दीजिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्या नाम है आपका नम्रता देवड़ा अच्छा जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ब्लड किया हाँ मैंने ब्लड किया अच्छा आपने ब्लड डोनेशन किया अच्छा ठीक है मैं आपसे नहीं बिल्कुल नहीं लगा अच्छा मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ लोग हैं जो ब्लड डोनेशन से डरते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी का भी बोलते ब्लड डोनेशन मेरा हेल्थ खराब होगा तो क्या आप क्या संदेश देना चाहती ब्लड डोनेट करने से आ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उल्टा जो भी ब्लड है वो सर्कुलेशन उसका सही हो जाता है और ब्लड डोनेशन करने से अगर किसी की हेल्प हो सकती है आ, किसी को हेल्प मिल सकती है तो हमको ये हेल्प करनी चाहिए और युवाओं का इसमें खास तरह से योगदान होना चाहिए और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से भी आ, जो कार्यकर्ता है उन्होंने ब्लड दिया है और जो छात्र हितों के लिए हमेशा काम करते हैं और वो देश और समाज के लिए भी हमेशा कार्य करेंगे बिल्कुल मैम बिल्कुल आपने सही कहा हरक महादान और मैं भी अपने से कहना कि रक्तदान कीजिए और रक्तदान करने से एक आपकी एक बार रक्तदान करने से किसी की जिंदगी बच सकती है बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको मैं कुछ कहना चाहती हूँ जी जी बिल्कुल कही सामान हिफाजत का वतन के लिए रखो सर पर कोई कपड़ा कफन के लिए रखो जाने कब देश को जरूरत पड़ जाए कुछ खून के कतरे वतन के लिए रखो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपने इतना अच्छे वर्ण में बोला और आपके लिए बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ नमस्कार आप सुन रहे रेडी मोदन नाइन्टी पॉइंट फोर ब्लड डोनेशन का कैंप हो रहा है वहाँ पर हमारे साथ है डॉक्टर सागर जी जिनसे हम बात करेंगे उनको इस कैंप के माध्यम से उनको क्या फील हो रहा है वो क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो कैसा फ़ील कर रहे हैं आज के इस रक्तदान शिविर को देखकर, उनके विचार सुनेंगे डॉक्टर सागर जी आज हमारे राजकीय महाविद्यालय आबू रोड के अंदर रोटरी ब्लड ब्लड बैंक और हमारे महाविद्यालय के सौजन्य से यहाँ पर ब्लड बैंक का आयोजन रखा गया है जो कि हमारे राज्य सरकार द्वारा निर्देशित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष में ये ब्लड बैंक या ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम रखा गया है मैं यहाँ कॉलेज के अंदर एज ए एन इंचार्ज डॉक्टर सागर सावर आप सब से अपील करता हूँ कि आज हमारे यहाँ जो फिफ्टी टू नौजवानों ने जो ब्लड दिया है और मैं यही अपील करता हूँ ये तो एक बहुत छोटा शहर है जहाँ फिफ्टी ब्लड यूनिट हमारे पास इकट्ठी हुई है अगर यही फिफ्टी हर एक कंट्री हर एक शहर के अंदर फिफ्टी टू अगर इकट्ठा होगा तो कई ऐसे नौजवान हैं या कई ऐसे निडी लोग हैं जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट हो तो उनको वो हम इसी गोइंग पहुंचा सकें और मेरी लॉटरी ब्लड बैंक से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जब भी रिक्वायरमेंट रहे हम जैसे को याद करें हम हमारे यहाँ पे जो नौजवान बच्चे हैं उनको प्रमोट करें और प्रमोट करके उनको ब्लड जब भी जरूरत पड़े हम डोनेट करें और जो निडी लोग हैं उनको टाइम टू टाइम हम ब्लड देते रहे और देश की सेवा यूँ तो हम कई तरीके से कर सकते हैं हर व्यक्ति पैसा कमाता है पैसा कमा के हम ब्लड तो नहीं खरीद सकते ब्लड ऐसी चीज़ है जिसको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है ब्लड एक इंसान अपने आजीवन से ही दे सकता है तो मेरी ये सबसे अपील है कि ये सबसे बड़ी सेवा है अगर हर व्यक्ति इसको समझेगा तो ज़रूर हमारे देश के हित में और हमारे नागरिकों के लिए काफ़ी सुखद रहेगा दैन बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सागर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ब्लड डोनेशन करना ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में और हमारे सीमा पर जिस तरह की बातें हो रही हैं वहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है अगर हम यहाँ बैठे बैठे भी अपना रक्तदान देकर कुछ सहयोग अगर हम अपने जवानों को दे सकते हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है और बहुत अच्छी बात आपने बताया कि रक्त जो है फैक्ट्री में नहीं बनता वो तो मनुष्य के शरीर में ही बनता है तो उसी से हम दे सकते हैं इसलिए हम सभी को करना चाहिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया Thank you, thank you, आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग आप लेट हैं सॉरी सर बहुत जरूरी काम था जरूरी काम इससे भी जरूरी uh, आज मेरा आज क्या, आज क्या क्या आज मेरा जन्मदिन है सर ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर घर पे मम्मी ने आरती उतारी होगी केक इनके लिए केक चॉकलेट वाला सर हर साल मैं अपने जन्मदिन पर क्या लेट आते हैं नहीं सर हर साल मैं अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करता हूँ अब बैठिए ना प्लीज किसी की जिंदगी आपकी वजह ऐसी रक्तदान करे सोचिए मत करके देखिए अच्छा लगता है लवेश मित्तल हमारे साथ है जिन्होंने आज ही पहली बार शायद ब्लड डोनेशन किया है उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं लवेश मित्र मैं फर्स्ट टाइम ब्लड देने आया था तो मेरे को काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पर मेरे सभी टीचर्स वगैरह उन्होंने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया कि मैं ब्लड दूं और मैंने उनके उनका मान रखते हुए ब्लड दिया और मेरे को पहले डर था कि ब्लड देने से मतलब दर्द वगैरह होता है लेकिन दर्द नहीं हुआ मुझे इतना हाँ बेटर फील हो रहा है हल्का फील हो रहा है चलिए लवेश मित्तल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है कि हमारे सभी युवा साथी जो नया विद्यार्थी है या जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेशन नहीं किया है तो लवेश मित्तल का एक्सपीरियंस तो उनके आप भी कर सकते हैं उन्हें भी पहला डर लगता था लेकिन आज टीचर के कहने पर उन्होंने ब्लड डोनेशन किया उन्हें कोई डर नहीं लगा उल्टा अच्छा फील कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दीपेश जी महावीर इंटरनेशनल के हमारे यूथ हैं जो खुद ब्लड डोनेशन कर रहे हैं सचिव हैं और खुद ब्लड डोनेशन कर रहे हैं ब्लड डोनेशन करते हुए हम उनके विचार लेंगे बताएं सर बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे ब्लड से किसी को जीवन दान मिलेगा इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सर बहुत अच्छा लग रहा है मैं अशोक कुमार बंसल इंडस्ट्रियल्ट हूँ और हमेशा रेगुलर देता रहता हूँ ब्लड बहुत अच्छा लग रहा है कोई ऐसी थैंक यू हेलो मैं महेंद्र मरडिया अध्यक्ष सर्वधर्म संस्कार सेवा समिति और मार इंटरनेशनल का अध्यक्ष हूँ तथा मुझे आज जो ये कार्यक्रम कॉलेज के अंदर रक्तदान महादान का कार्यक्रम चल रहा है वो बहुत ही खुशी की बात है और ये रक्त देने से कम से कम कभी कई जगह एक्सीडेंट होते हैं कई जगह डिलीवरियाँ होती है कई जगह बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं उस समय ये ये जो है वो बहुत ही उपयोगी होता है आज हम इसको प्रेरित करते हैं और कॉलेज के अंदर काफ़ी बच्चों को इसके लिए समझाइश समझाया भी गया कि भाई रक्तदान देने से क्या होता है तो बच्चों ने अपनी अच्छी हौसला बढ़ा बढ़ाकर कम से कम छहत्तर अस्सी यूनिट आज कॉलेज के माध्यम से आज जो है रक्तदान आज रक्त का दान हुआ है तो बहुत ही खुशी की बात है और आगे भी इसी प्रकार से कॉलेज में या और भी किसी जगह पर रक्तदान होता रहेगा तो हम इसके सहभागी सहयोगी और हमेशा इसके साथ रहेंगे और तन मन धन से इसके साथ लगे रहेंगे रक्तदान महादान होना ही चाहिए माडिया सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रक्तदान महादान है और इसके लिए आप तन मन धन से सहयोगी बन सकते हैं हमेशा की तरह तो चलिए जैन साहब भी हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं उनके अपने विचार हम सुनेंगे अध्यक्ष महावीर इंटरनेशनल आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो रक्तदान शिविर हो रहा है सभी के सहयोग से जिसमें महावीर इंटरनेशनल भी सहयोग कर रहा है इसमें नए नए बच्चों को हमने करीबन एक एक घंटे तक मोटिवेट किया है उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं जो एक झिझक है जो ये दर्शाता है कि बच्चे देना चाहते हैं लेकिन फिर भी कभी दे नहीं पाया इसलिए उनमें काफ़ी झिझक रहती है तो उनको मोटिवेट करने से काफ़ी फ़ायदा हुआ है और उन्होंने यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान दिया है करीबन पिचहत्तर अस्सी यूनिट आज यहाँ रक्तदान हो हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि करीबन सौवीं जयंती पर सौ जयंती पर सौ के आसपास ये आंकड़ा पहुँचेगा इसी के साथ रक्तदान महादान और आज सबसे बड़ी बात है कि आज मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार रक्तदान दिया है आज <laughs> जिसके लिए मैं धर्मेंद्र जी को ख़ास तौर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को <laughs> साथी साथी आज मेरे बेटे ने भी पाँचवीं बार यहाँ पर रक्तदान दिया है धन्यवाद ओम शांति और बहुत धन्यवाद जैन साहब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया मुझे लगता है कि हम सभी को इस एक्सपीरियंस से एक सीख लेना चाहिए हमारे युवा साथी जो भी अभी इस रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं मैं चाहूँगा कि आप दिल से रक्तदान करें कोई कंपनी में नहीं बनता किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते वो आपका शरीर है जहाँ पर रक्त बनता है और उसको दान देने से आपको बहुत खुशी मिलती है और रक्तदान करने से ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है हमें भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है और हमारा खून से जो है कम से कम सात से आठ लोगों को फ़ायदा मिलता है तो मैं चाहूँगा कि एक यूनिट आपका ब्लड डोनेशन से से लोगों की की जान बच सकती सकती है है तो इससे और बड़ी खुशी बात क्या हो ऐसी रहो, रहो। सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार सर आपका शुभ नाम आप ब्लड डोनेट पहली बार कर रहे हैं कि पहले कर चुके हैं कैम मैं करता हूँ सर मैं कोई तो मिस नहीं करता हूं। तीन महीने तक कम से कम अच्छी बात है कि आप हर हर मंथ करते हैं सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपको कैसा फील लग रहा है मतलब ब्लड डोनेट करके बहुत बढ़िया है तो बढ़िया काम है इससे काम, अच्छा काम तो हो नहीं सकता कोई भाई जीते जीत तो यही दान कर सकते फिलहाल तो हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा की जीते जीत तो जो है वो कर सकते हैं और आप कर रहे हैं मैं आपको बहुत आभार प्रकट करूंगा जो आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं सर मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग होते हैं जो ब्लड डोनेश करने से डरते हैं सोचते हैं कि मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी ऐसा वैसा तो क्या अब उनको क्या संदेश देना चाहिए तो उनको यही संदेश है की आप हमारे को देखें हमारी बॉडी देखे सेहत देखें आज पिछले दस साल ऐसी ब्लड दे रहे हम और उसमें कोई कमी लगे तो आप मत देना सर उनको बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे ओके सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमसे बात की और हम आपका आभार प्रचार है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 जरूरी काम इससे भी जरूरी आ, आज मेरा आज क्या आज क्या आज आज मेरा जन्मदिन है सर ओह हैप्पी बर्थडे थैंक यू सर घर पे मम्मी ने आरती उतारी होगी केक मंगाई इनके लिए सर हर साल मैं अपने जन्मदिन पर क्या लेट आते हैं नहीं सर हर साल मैं अपने जन्मदिन पर ब्लड डोनेट करता हूँ अब बैठिए ना प्लीज किसी की जिंदगी आपकी वजह से रक्तदान करे सोचिए मत करके देखिए अच्छा लगता है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 से चूके ना चमके कदम रख ले खुद में तू हथियार है लड़ने को तैयार है चमके कीक के जैसा हर तेरा बार है मंजिल तुझ पर है